क्राकाटोआ इतिहास का सबसे धमाकेदार ज्वालामुखी लेखन कैथी फुरगांग हिंदी वॉयस ओवर पार्थो मुखर्जी समुद्र के बीच में एक ऐसे देश की कल्पना करें जो साढ़े तेरह हजार से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना है जी हां, वो देश है इंडोनेशिया इंडोनेशिया एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रशांत महासागर में स्थित है उसके लगभग आधे द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं इंडोनेशिया के कई द्वीप खतरनाक ज्वालामुखियों से बने हैं ज्वालामुखी एक पहाड़ी या पहाड़ होता है जो तब बनता है जब पृथ्वी के अंदर से गर्म तरल जमीन की सतह को तोड़कर बाहर फूट पड़ता है इंडोनेशिया में क्राकाटुआ नामक ज्वालामुखी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है 1883 में क्राकाटुआ में विस्फोट हुआ विस्फोट की आवाज हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक सुनाई दी ज्वालामुखी कहाँ से आते हैं हमारी पृथ्वी तीन परतों से बनी है सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं ये वो बाहरी परत है जहां हम रहते हैं पपड़ी के मीलों नीचे एक और परत होती है जिसे मेंटल कहा जाता है मेंटल ठोस चट्टान और मैग्मा नामक गर्म तरल चट्टानों की बनी होती है पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र को कोर कहा जाता है बाहरी कोर अधिकतर तरल लोहे से बनी होती है आंतरिक कोर ठोस लोहे और अन्य तत्वों से बनी होती है ज्वालामुखी तब फूटता है जब पृथ्वी से गर्म मैग्मा पपड़ी की किसी दरार में से निकलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है पानी के नीचे ज्वालामुखी का बनना कभी कभी ज्वालामुखी समुद्र तल पर शुरू होते हैं जिस ज्वालामुखी की शुरुआत इस प्रकार की होती है उसे पंडुब्बी ज्वालामुखी कहते हैं पृथ्वी पर हजारों पंडुब्बी ज्वालामुखी हैं। पानी में वे अक्सर इतनी गहराई में डूबे होते हैं कि हम आम तौर पर यह नहीं बता सकते कि वे कब फूटेंगे कुछ पंडुब्बी ज्वालामुखी इतनी बार फूटते हैं कि विस्फोट से निकलने वाला लावा उनके आसपास जमा होने लगता है यदि पर्याप्त मात्रा में लावा जमा हो जाता है तो ज्वालामुखी समुद्र से बाहर निकलकर एक द्वीप बन जाता है इंडोनेशिया में कई द्वीपों का निर्माण इसी प्रकार हुआ क्राकाटोआ इन ज्वालामुखीय द्वीपों में से एक है जो कभी समुद्र तल पर शुरू हुआ था एक द्वीप का बनना हजारों साल पहले मैग्मा समुद्र के नीचे पृथ्वी की परत से फूटने लगा और उसका ढेर लगने लगा हर बार जब समुद्र के नीचे विस्फोट होता तो फिर पुरानी परत के ऊपर लावा की एक और परत जुड़ जाती थी लावा से बनने वाला ज्वालामुखी तब तक ऊंचा होता गया जब तक कि वो समुद्र से बाहर नहीं निकल आया और उसने अपना ज्वालामुखी द्वीप बना लिया 416 ईसवी में एक विस्फोट ने इस ज्वालामुखी द्वीप को कई छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इनमें से एक टुकड़ा क्राकाटुआ था हर बार जब क्राकाटुआ में विस्फोट हुआ तो लावा की एक और परत ने द्वीप को बड़ा बना दिया 1883 तक क्राकाटुआ एक ज्वालामुखीय द्वीप था जो ढाई मील यानी चार किलोमीटर लंबा और पांच दशमलव छ मील यानी नौ किलोमीटर चौड़ा था क्राकाटो का विस्फोट 26 अगस्त अठारह को शुरू हुआ और ज्वालामुखी सौ दिनों तक फूटता रहा यह विस्फोट के इतिहास का सबसे भयानक विस्फोट था कुछ ज्वालामुखी फूटने से पहले चेतावनी देते हैं ज्वालामुखी फटने के संकेतों में से एक भूकंप होता है जमीन में होने वाली इन हलचलों और झटकों से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटें हिल रही हैं और जल्द ही विस्फोट हो सकता है 1877 और अठारह के बीच क्राकाटोआ के आसपास के क्षेत्र में कई शक्तिशाली भूकंप आए फिर अठारह के अगस्त में द्वीप पर छोटे छोटे विस्फोट होने लगे अब तक सुने गए सबसे तेज शोर की कल्पना करें अठारह में क्राकाटोआ के फूटने की आवाज का कई लोगों ने इसी तरह वर्णन किया है रविवार छब्बीस अगस्त को दोपहर के भोजन के समय विस्फोट शुरू हुआ विस्फोट का सबसे भयानक और सबसे तेज हिस्सा सोमवार सुबह को हुआ विशाल चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई घना धुआं और धूल आकाश में मीलों की दूरी तक फैल गई आधे से ज्यादा द्वीप उड़ गया विस्फोट की राख से आसमान काला सहा हो गया उससे बिजली हवा और समुद्र में बड़ी लहरें भी उठी हवा में धूल राख और गैसों के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया रविवार 26 अगस्त और सोमवार 27 अगस्त अठारह को भीषण विस्फोटों के बाद क्राकाटुआ द्वीप बहुत अलग दिखने लगा था 18 वर्ग मील यानी 46.6 वर्ग किलोमीटर का द्वीप अब सिर्फ 6 वर्ग मील यानी साढ़े पंद्रह वर्ग किलोमीटर का द्वीप रह गया था लावा के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से उड़कर समुद्र में तैर रहे थे इससे पानी के जहाजों के लिए यात्रा करना खतरनाक हो गया था वे यूरोप से एशिया तक सामान लाने के लिए क्राकाटोआ के आसपास के क्षेत्र का उपयोग करते थे ज्वालामुखी का अधिकांश धुआं द्वीप पर स्थित 600 फुट के गड्ढे से निकला था यह गड्ढा सैकड़ों साल पहले बना था जब ज्वालामुखी का एक हिस्सा अपने आप धंस गया था 1883 के विस्फोट के बाद गड्ढा पहले से भी बड़ा हो गया था ज्वालामुखी से बने गड्ढे को कैलडेरा या क्रेटर कहा जाता है क्राकाटोआ पर कोई नहीं रहता था लेकिन जो लोग क्राकाटोआ के आसपास के द्वीपों पर रहते थे उनके लिए वो ज्वालामुखी एक धमाके वाले विस्फोट से कहीं अधिक था क्राकाटोआ के विस्फोट से 36,000 लोग मारे गए इनमें से अधिकतर लोगों की मौत डूबने से हुई क्योंकि क्राकाटोआ समुद्र के बहुत करीब था इसलिए ज्वालामुखी से कई विस्फोट पानी के नीचे हुए विस्फोट के दौरान पानी के नीचे आए भूकंपों ने विशाल ज्वारी लहरें पैदा की जिन्हें सुनामी कहा जाता है सुनामी ने क्राकाटुआ के आसपास 8,000 मील यानी बारह किलोमीटर तक भूमि को बाढ़ से जलमग्न कर दिया लोगों को छिपने या भागने का समय ही नहीं मिला क्राकाटुआ ने इंडोनेशिया में 165 गांवों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और अन्य एक गांवों को क्षतिग्रस्त कर दिया अठारह में क्राकाटोआ का विस्फोट इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृति बेहद क्रूर और भयानक भी हो सकती है वो हमें प्रकृति की सुंदरता की भी याद दिलाता है विस्फोट से निकली धूल और राख आकाश में 17 मील यानी 27.4 किलोमीटर ऊंची उड़ी वो हवा दो वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर धूल उड़ाती रही इस दौरान धूल ने सूर्य की कुछ रोशनी को रोका जिससे चंद्रमा और सूर्य कभी नीले फिर हरे और फिर गुलाबी दिखाई देने लगे दुनिया भर में लोगों ने धूल के कारण अद्भुत सूर्यास्त और सूर्योदय देखे वो देखने में खूबसूरत थे लेकिन उस धूल से ठंड भी बढ़ गई ज्वालामुखी की धूल सूर्य की किरणों को रोक रही थी इसका मतलब यह हुआ कि जिन दो वर्षों में धूल हवा में थी उस काल में हर जगह का मौसम सामान्य से अधिक ठंडा था अठारह से क्राकाटोआ एक अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी रहा है 1927 में एक और विस्फोट से उसके क्रेटर में एक छोटा नया ज्वालामुखी बन गया जिसे क्राकाटोआ के विस्फोट ने अपने पीछे छोड़ दिया था इंडोनेशिया के लोग इस छोटे ज्वालामुखी को अनाक क्राकाटोआ कहते हैं जिसका अर्थ होता है क्राकाटोआ का बच्चा क्राकाटोआ का, का बच्चा भी बहुत सक्रिय है उसके विस्फोट अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं क्राकाटोआ का कोई भी विस्फोट इतना बुरा नहीं हुआ जितना अठारह तिरासी में हुआ था द्वीप के आसपास रहने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि वैसा विस्फोट दोबारा फिर कभी नहीं होगा